महाभारत द्रोण द्रोणपर्व द्वांशोध्याय द्रोण के युद्ध के विषय में दुर्योधन और कर्ण का संवाद च धृद्राष्ट्रुवाच भारद्वाजन भग्नसु पाण्डवेशु महामृध पंचाषुर्वेश आरियाे मति क्षत्रियाकिन का पुर सेवितम पुर धित्राष्ट्र ने पूछा संजय द्रोणाचार्य ने उस महासमर में जब पांडवों तथा समस्त पांचालों को मार भगाया तब क्षत्रियों के लिए यश का विस्तार करने वाली कायरों द्वारा न अपनाई जाने वाली और श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा सेवित युद्ध विषय उत्तम बुद्धि का आश्रय लेकर क्या कोई दूसरा वीर भी उनके सामने आया सही वीर उन्नत सूरो जो भगने सुनिवर्तते अहो नासमान कशि दृष्ट्रोणम व्यवस्थित वही वीरों में उन्नतिशील और शौर्य संपन्न है जो सैनिकों के भाग जाने पर स्वयं युद्ध क्षेत्र में लौटकर आ जाए अहो क्या उस समय द्रोणाचार्य को डटा हुआ देखकर पांडवों में कोई भी वीर पुरुष नहीं था जो द्रोणाचार्य का सामना कर सके जृंभमाड़म इवघ्र प्रभिन्नम इव कुंजर त्यजतमा हे प्राणन सन्न चित्रोधि महिश्वास दरव्याग्रम दसतां वर्धन कृतज्ञ सत्य निर दुर्योधन हितैषम भारद्वाज ये दृष्ट् सूरम केशूरासन्य वर्तन तो संजय दबाई हाँ लेते हुए व्याग्र तथा मध की धारा बहाने वाले गदराज की भांति पराक्रमी युद्ध में प्राणों का विसरण करने के लिए उद्यम आदि से सुसज्जित विचित्र रीति से युद्ध करने वाले शत्रुओं का भय बढ़ाने वाले कृतज्ञ सत्य सत्यपरायण दुर्योधन के हितैषी तथा सूर्यीर भरद्वाज नंदन महाधनुधर पुरुष द्रोणाचार्य को युद्ध में डटा हुआ देख किन सुरवीरों ने लौटकर उनका सामना किया संजय वह वृत्तांत मुझसे कहो संजय उवाच तृष्ट्चलताोणसाक पंचाला पांडवान्म्हैन सिंहयाचे कि चेकिके द्रोणचाप विमुक्न सरोघेना सुहारीण सिंधोरीवोघेडियणा यथा प्लवा कौरवा सिंहनादेन नानावाद्य स्व रथद्वीप नर्वतार संजय ने कहा महाराज कौरवों ने देखा कि पांचाल पांडव मत्स्य संजय और देसी योद्धा युद्ध में द्रोणाचार्य के से पीडित हो विचलित हो उठे हैं तथा जैसे समुद्र की महान जलराशि बहुत से नावों को बहा ले जाती है उसी प्रकार द्रोणाचार्य के धनुष से छूटकर कर शीघ्र ही प्राण हर लेने वाले बाण समदाय ने पांडव सैनिकों को मार भगाया है तब वे सिंहनाथ एवं नाना प्रकार के रणवाद्यों का गंभीर घोष करते हुए शत्रुओं के रथारोहियों हाथी सवारों तथा पैदल सैनिकों को सब ओर से रोकने लगे तान पश्चिम सैन्य मध्यस्थ राजा स्वजन समृतः दुर्योधन कर्ण प्रसिष्ट प्रसन्न सेना के बीच में खड़े हो स्वजनों से घिरे हुए राजा दुर्योधन ने पांडव सैनिकों की ओर देखते हुए अत्यंत प्रसन्न होकर कर्ण से हसते हुए से कहा दुर्योधन उवाच पश्चि राधे पान चालान प्रणुदान दोड़ सिंहने वृगाता दृढ़बंधवना धनना दुर्योधन बोला राधानंदन देखो सुदृढ़ धन धारण करने वाले द्रोणाचार्य के बाढ़ों से पांचाल सैनिक उसी प्रकार पीड़ित हो रहे हैं जैसे सिंह वनवासी मृगों को त्रस्त कर देता है जातो पुनर्युद्धम इहे नग्ना द्रोणे नाते रेव महा मेरा तो ऐसा विश्वास है कि ये फिर कभी युद्ध की इच्छा नहीं करेंगे जैसे वायु बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ देती है उसी प्रकार द्रोणाचार्य ने युद्ध से इनके गांव उखाड़ दिए हैं अर्ध्य मना सहते महात्मना यथा नई के नतस्त महामना द्रोण के स्वर्ण में पंख युक्त बाणों द्वारा पीड़ित होकर ये इधर उधर चक्कर काटते हुए एक ही मार्ग से नहीं भाग रहे हैं। महात्मना मंडली भूता पाप के नीव कुंजरा कौरव सैनिकों तथा महामना द्रोण ने इनकी गति रोक दी है जैसे धाबानल से हाथी घिर जाते हैं उसी प्रकार ये तथा अन्य पांडव योद्धा कौरव से घिर गए हैं भ्रमरे ऋवचाविष्टा द्रोड़ अन्योन्यम समीयत पलाजन पर भ्रमरों के समान द्रोण के पहने बाणों से घायल होकर ये रणभूमि से पलायन करते हुए एक दूसरे की आड़ में छिप रहे हैं ये सभी मोह महाक्रोधी ही न पांडव संजयी मदी यही रावृत योधई कर्ण नंदयती यह महाक्रोधी भीमसेन पांडव तथा संजय से रहित हो मेरे योद्धाओं से घिर गया है कर्ण इस अवस्था में भीमसेन मुझे आनंदित सा कर रहा है व्यक्तम द्रोणमयम लोकमश्य दुर्मति निराश हो जीविता नूनम आदय राज पांडव निश्चय आज जीवन और राज्य से निराश हो यह दुर्बुद्धि पाण्डुकुमार सारे संसार को द्रोण मैं ही देख रहा होगा कर्ण कर्णवाच नृा तो महाबाहुर्जीवन्जयेत नीम पुरुष व्याघ्र सिंह आदान सहिष्य कर्ण बोला राजन यह महाबाब भीमसेन जीते जी कभी युद्ध नहीं छोड़ सकता है पुरुष तुम्हारे सैनिक जो ये सिंहनाथ कर रहे हैं इन्हें भीमसेन कभी नहीं सहेगा न चापवा युद्धे भज्य रन मति सूरा बलवंतरा पांडव सुरवीर बलवान अस्त्र विद्या में निपुण तथा युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले हैं ये रणभूमि से कभी भाग नहीं सकते हैं मेरा यही विश्वास है विषाग्ने दूत संक्ले वनवास पाण्डवा स्मरमा इति संग्रामी मैं ऐसा कि पांडव तुम्हारे द्वारा दिए हुए विष और युद्ध के क्लेशों तथा को याद करके कभी युद्ध नहीं छोड़ेंगे। निर्वित्तो ही महाबाहु महाबाहू अमृतोदर वरान वरान रान सती अमित तेजस्वी महाबाहू कुंती पुत्रोदर इधर की ओर लौट लौटे हैं वे बड़े बड़े उदार महारथियों को चुन चुनकर मारेंगे ना रताई। ना च क्षति वे खडग धनुष शक्ति घोड़े हाथी मनुष्य एवं रथों द्वारा और लोहे के ढंडे से समूह के समूह सैनिकों का संहार कर डालेंगे तमेनम अनुवर्तन प्रमुख रथ पंचाला की कया मत्स्य पांडवा देखो भीमसेन के पीछे सातकी आदि महारथी तथा पांचाल की कई मत्स्य और विशेषतः पांडव योद्धा भी आ रहे हैं सूरा च सबलविक्रांता महारथा विनघ्नतम संदेना विचोदिता क्रोध में भरे हुए भीमसेन से प्रेरित हो वे भी सूरवीर बलवान पराक्रमी महारथी सैनिक हमारे सैनिकों को मारते आ रहे हैं ते द्रोहणम अभिवर्तन तेत कुंगवा ब्रकोदरं वे की रक्षा के लिए द्रोणाचार्य को सब ओर से उसी प्रकार घेर रहे हैं जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं समरे सूच निर्दिष्टा पांडवा कृष्ण बाधवा ही मंत शत्रुमरणे निपुणा पुण्यलक्षण बहव वा पार्थिव राजे मावमस्ता पांडवा स्व नारायण पुरोग राजन पांडवों पुरो के सहायक बंधु श्रीकृष्ण हैं वे उन्हें युद्ध विषय कर्तव्य का निर्देश किया करते हैं वे लज्जाशील शत्रुओं को मार, मारने की कला में निपुण तथा पवित्र लक्षणों से युक्त हैं रणभूमि में बहुत से भूपाल उनके वश में आ चुके हैं अतः भगवान नारायण जिनके अगुआ हैं उन पांडवों की तुम अवहेलना न करो एकाजनकता शे पीड़े व्रतम अरक्षण सलभा यथा दीपम मु वे सब एक रास्ते पर चल रहे हैं यदि व्रत और नियम का पालन करने वाले द्रोणाचार्य की रक्षा न की गई तो ये उन्हें उसी प्रकार पीड़ा देंगे जैसे मरने की इच्छा वाले पतंग दीपक को बुझा देने की चेष्टा करते हैं असंशयम पर्याप्ता रहे अति भार महमंडे भारद्वाज समात इसमें संदेह नहीं कि वे पांडव योद्धा अस्त्र विद्या में निपुण तथा द्रोणाचार्य की गति को रोकने में समर्थ हैं मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस समय भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य पर बहुत बड़ा भार आ पहुंचा है शीघ्र मनोगम श्यामो यत्र द्रोणो व्यवस्थित कोकाय महानागम माव्युत व्रतम अतः हम लोग शीघ्र वहीं चले जहां द्रोणाचार्य खड़े हैं कहीं ऐसा ना हो कि कुछ भेड़िए जैसे पांडव सैनिक महान गजराज जैसे व्रतधारी द्रोणाचार्य का वध कर डालें संजय उवाच राधे श्रुआ राजा दुर्योधन भ्रातृभि सहित राजा द्रोणरथम प्रति संजय कहते हैं महाराज राधानंदन कर्ण की बात सुनकर राजा दुर्योधन अपने भाइयों के साथ द्रोणाचार्य के रथ की ओर चल दिया तत्र रावो महानासीकम द्रोणम दिघांसता पांडवा नाम निवृत्ता नाम धाना वर्ण तमय वहाँ अनेक प्रकार के रंग वाले उत्तम घोड़ों से जुटे हुए रथों द्वारा एकमात्र द्रोणाचार्य को मार डालने की इच्छा से लौटे हुए पांडव सैनिकों का महान कोलाहल प्रकट हो रहा था इसे श्री महाभारती द्रोण परवड़ी सन सप्तक वध परवणी द्रोणयुद्ध द्वािशोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत संसप्तक वध पर्व में द्रोणाचार्य का युद्ध विषय बाईसवा अध्याय पूरा हुआ